हमने पिछले अध्याय में ये देखा कि सूत गोस्वामी से शोधक आदि ऋषियों ने छह प्रश्न पूछे थे वो छह प्रश्न इस प्रकार है कि सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन सा है कलियुग में स्थिति कलयुग की स्थिति देख, देखते हुए सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन सा है दूसरा प्रश्न था कि सारे शास्त्रों का सार क्या है तीसरा प्रश्न था कि भगवान के अवतारों का क्या प्रयोजन है चौथा पुरुष अवतारों के बारे में सुनना चाहते थे पांचवा लीला अवतारों के बारे में सुनना चाहते थे और छठवा प्रश्न था कि धर्म ने भगवान श्री कृष्ण के सुधाम प्रकट होने के बाद धर्म ने किसका आश्रय ग्रहण किया है तो यह छह प्रश्न जब शोनक ऋषि ने सुना तो आप अभी वो जवाब किसी भी वक्ता के लिए अगर श्रोता प्रश्न पूछता है तो उसके लिए एक हर्षोल्लास की बात होती है कि इससे ये पता चलता है कि, कि सुन रहे हैं लोग हा? या फिर उनका आदर सत्कार हो रहा है अच्छे से ध्यान पूरा सुन रहे हैं तो शौनक आदि ऋषि का प्रश्न सुनकर भी सुतो गोस्वामी उत्तर देना है सुतो गोस्वामी बहुत ही हर्षित हुए उनके प्रश्न सुनकर और वे वे सर्वप्रथम अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे थे गोस्वामी को प्रणाम करता है ने? तो प्रणाम कैसे करते की? जिस समय भी सुखदेव गोस्वामी का यज्ञ पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था सुधराम लौकिक वैधिक कर्मो का अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था उन्हें अकेले ही सन्यास लेने के उद्देश्य से जाते हुए वे देखकर वेदे जी उनके पीछे पीछे गए और चिल्लाने लगे बेटा बेटा रुको रुको और जब वे वन में चले गए तो उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया और तो दियात गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे सुखदेव गोस्वामी जिस जो सबके हृदय में निवास करते हैं ऐसे शुभदेव गोस्वामी को मैं साक, साक्षात प्रणाम करता हूँ तो प्रश्न उठ सकता है कि यदि शुभदेव गोस्वामी अगर कहा चले गए थे वन में चले गए थे तो भागवत उन्होंने खुद देते हैं दूसरे स्क के पहले अध्याय के नव नवे श्लोक में शुभदेव गोस्वामी कहते हैं कि परि निश्चितोपी नैरगुन ने उत्तम श्लोक ली लिया ग्रहित चेतन आख्यानम यधीतवान तो वह कहते हैं कि मेरी आसक्ति भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के निर्गुण स्वरूप में स्वाभाविक रूप से थी लेकिन जब मैंने भगवान भगवान की कथाओं के भगवान के के लीलाओं विषय में सुना, तब मैं उनसे और आकर्षित हुआ और मैं वापस दोबारा लौटा वापस और मैंने अपने पिताजी से भागवत सुना तो जब वेद व्यासुभदेव गोस्वामी के पीछे पीछे जा रहे थे और वे असफल हुए अपने बेटे को वापिस लाने के लिए तो उन्होंने क्या किया भागवत के दोष लोगों को अपने शिष्यों को सुना दिया और कहा कि जाओ गाओ कौन तो से दोष लोग थे एक तो अहो बकियम स्तनकालम कालम कुटम और दूसरा वराहा पीडम नटवर इन दोष लोगों को जब तो वेदव्यास ने शिष्यों को भेजा और जब गाने लग गए जंगल में चिल्ला चलाए गाने लग या फिर मधुर वाने से गा रहे थे तो शुभदेव गोस्वामी ने यह सुना श्लोक कि पूतना जैसी राक्षसी को जिसने मातृ दे दी और उनके बरहा पीड़म नटवर का जो उनका सौंदर्य का जब वर्णन सुना शुभदेव गोस्वामी ने तब ब्रह्मानंद में स्थित सुखदेव गोस्वामी ने अपना वैराग्य को त्याग दिया और वेदव्यास से श्रीमदभागवत सुनने के लिए जैसे तो लौट पड़े के आश्रम में चले गए परीक्षित वही श्रीमदी यदि पूर्वक सुना जाए इसको यदि क्या किया जाए श्रद्धापूर्वक सुना जाए <coughs> तो उस, उसकी चित्तवृत्ति श्री कृष्ण में लग जाएगी संसार चित्त हट जाएगा और कृष्ण में स्थित हो जाएगा इसको भागवत की भी श्रद्धा पूर्वक सुना जाए, और अनन्न्य प्रेम भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाए, शीघ्र जल्दी प्रेम प्रेम प्राप्त हो जाएगा लेकिन श्रद्धा पूर्वक सुनने से यह श्रीमद भागवत जो है वो अत्यंत गोपनीय पुराण है अत्यंत गोपनीय है रहस्यात्मक है यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराएगा क्योंकि मैंने हमने पहले ही पहले ही चर्चा की थी कि ये श्रीमद भागवत साक्षात भगवान ही है तो इसके संपर्क में रहने से हम श्री कृष्ण के संपर्क में ही हैं। तो ये समस्त वेदों का सार है और संसार में जो फंसे हुए लोग हैं, संसार में हम लोग हमारे भारी दुख से हम लोग आ, भारी दुख से हम तिलक लगा लगाते हैं कंठी लगाते हैं, लेकिन हमारे हमारे संसार की जो आसक्तियां है तो हम ही लोग जानते हैं कि हृदय हमारे हृदय की क्या स्थिति है कितनी कितनी हम लोग घोर अंधकार में फसे हुए हैं तो हमें आ, हमें एक जंक्शन चाहिए होता है अभी उदाहरण देता हूँ महाराज श्री उदाहरण देते हैं कि एक ट्रेन है मान लीजिए कि वो उसको जगन्नाथ एक ट्रेन है जो मुंबई से पूरी जाती है तो विजयवाड़ा में पहुँच वो ट्रेन अपना डायरेक्शन बदलती है तो डायरेक्शन बदलती डायरेक्शन कैसे बदलता है इंजिन को आगे से निकाल कर पीछे लगा दिया जाता है और फिर वो फिर वो फिर वो डायरेक्शन उसका चेंज होता है तो हमारा जो हमारी जो स्थिति है हम लोग पूरी तरह से हमारे बहुत सांसारिक कार्यों की तरफ सांसारिक आसक्ति की तरफ जाती है हमारा चित उसी में लगा हुआ है हमें एक जंक्शन चाहिए जहां पर हमारा चित हमारा जो इंजिन है वहां से हटाकर कृष्ण के डायरेक्शन की, की तरफ लग जाए हु? तो श्रीमद भागवत उस वो जंक्शन की तरह है या साधु साधु का संघ या श्रीमद भागवत का श्रवण कीर्तन ये उस जंक्शन की तरह है जिसके संपर्क में आ जाने से हमारा इंजन संसार के डायरेक्शन की तरफ से निकलकर कृष्ण की तरफ लौट जाएगा और हम लोग बहुत स्पीड से भगवान की तरफ चले जाएंगे तो श्रीमद भागवत के संपर्क में आने से ये चीज हो जाएगी हमारा कृष्ण में आनंद प्रेम हो जाएगा वास्तव में इस संसारिक जीवन पर कृपा करने के लिए ही सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यह श्रीमद भागवत सुनाया था फिर ये जो फेमस जो श्लोक है नारायणम नमस्कृत्यम नरम चौम देवी सरस्वती हम लोग को गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद भागवत श्रीमद भागवत श्रीमद भागवत स्टार्ट करने से पहले हमें भगवान नारायण को प्रणाम करना चाहिए सरस्वती माता को प्रणाम करना चाहिए इससे इनकी कृपा हमें सहज प्राप्त हो जाएगी हमें भागवत इस भागवत महापुराण को समझने में सहायता होगी यहाँ पर एक मैंने हमने जब पिछले अध्याय में चर्चा की थी उसमें एक श्लोक था श्रीमद भागवते महामुनि कृत्य तो मैंने वहां उस समय कहा था कि श्रीमद भागवते महामुनि कृत्य कुछ आच्चर्य को ये मानना है कि महामुनि जो है वो नारायण नर नारायण ऋषि है तो उसका एक और प्रमाण यहाँ मिलता है कि सूत गोस्वामी भी भगवान नारायण को पहले प्रणाम करने को कह रहे हैं नारायणम नमस्कृत्यम नरम से पहले यहाँ पर नारायण को प्रणाम करने तो दूसरा प्रमाण है कि श्रीमद् भागवत महामुनि महामुनिहाय निश्चित प्रणाम करने वाले क्योंकि कर वो श्रीमदभागवत के मूल वक्ता है तो श्री श्रीमदभागवत निष्कल पुराण है और विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से से तो आश्रय नहीं रखते अपना तो तो नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं अगर लेकिन जिसको वास्तव में संसार से पार करना है इसी जन्म में इस भगवान को प्राप्त करना है भगवान के धाम में जाने की इच्छा है तो उनको श्रीमद भागवत के संग में आना चाहिए संपूर्ण आपने हैं कि आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण ये जो प्रश्न किए है, प्रश्न हैं इससे सारे का कल्याण होगा ये साधारण प्रश्न है क्योंकि ये कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के संबंधित प्रश्न है आज हम लोग देखते हैं आज हम लोग देखते हैं कि संसार में उत्तर का ही खेल है जैसे पक्षी भी पक्षी भी सुबह उठते हैं बाहर जाते सुबह अपने घर से निकलते हैं और प्रश्न उत्तर करते रहते हैं तो वो क्या करते हैं प्रश्न उत्तर ही करते रहते हैं दिन कर है, दाना दिना चूसते हैं और दोबारा लोट आते हैं और वहां पर आगे भी क्या चु चु, चु, चु, चु, चु, चु, चु करते रहते हैं तो ये पक्षी पशुओं की नहीं हमारे भी यही स्थिति है मनुष्यों की भी यही स्थिति है मनुष्य भी जब तक सो नहीं जाता प्रगाढ़ भागवत खेरा जब तक निदा में सो नहीं जाता तब तक प्रश्न उत्तर, उत्तर करता रहता है व्यापारी बाजार में प्रश्न उत्तर करता रहता है विद्यार्थी लोग विद्यालय या महाविद्यालय में प्रश्न उत्तर करते रहता है हम लोग ऑफिस में प्रश्नोत्तरी करता रहता है सांसद में सांसद भी प्रश्न उत्तर करता रहता है प्रेस वाले भी प्रश्न उत्तर करता रहता है प्रेस वाले तो आजकल प्रेस वालों को तो जानते ही है प्रश्नोत्तर करता रहता है तो इस तरह से जीवन भर जीवन भर वे लोग प्रश्न उत्तर करते रहते हैं और उसके बाद भी रंच माता उनमें से कोई संतुष्टि नहीं संतुष्टि का अनुभूति अनुभूति नहीं होती क्यों क्योंकि लोग कृष्ण की चर्चा ही नहीं करते तो उससे लोग संतुष्टि नहीं होते यदि हमें पूर्ण तुष्टि चाहिए तो हमें कृष्ण विषय चर्चा करनी चाहिए श्रीमद भागवत श्री कृष्ण के विषय श्री कृष्ण विषय प्रश्नों से भरा हुआ है इसलिए हमारा जो चर्चा का विषय वो कृष्ण श्री कृष्ण होना चाहिए कैसे होगा जब जब भागवत पढ़ेंगे तब होगा जिज्ञास आएंगी डाउट्स आएंगे तब हम लोग अपने वरिष्ठों से पूछेंगे लेकिन भागवत पढ़ेंगे नहीं तो भागवत के विषय में प्रश्न आएंगे कहां से प्रश्न तो वही रहेंगे सांसारिक प्रश्न और संसारिक भक्तों के विषय बैठ के भी हम संसारिक चर्चा करेंगे लेकिन जब भागवत पढ़ेंगे भागवत के संपर्क में रहेंगे आध्यात्मिक प्रश्न प्रश्न ने किया सुतो स्वामी को जैसे ने किया ने जी, को किया। जी को किया। हुआ। ने जब देखा कि, भ... कि शिशुपाल जो एक भगवान की निंदा करने वाला व्यक्ति था उस जब उसका शरीर छूटा भगवान ने उसका सुदर्शन चक्र था उसका वध कर दिया तो वो उसके शरीर से आत्मा निकली, निकली और भगवान में समा गई लीन हो गई तो युधिष्ठिर महाराज अचंभित हो गए कैसे हो गए तो कौन है ये शिषुपाल जाने के उन्होंने नाराजगी से प्रश्न किया तो जब भागवत पढ़ेंगे तब तो प्रश्न आएंगे जब भागवत नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न कैसे आएंगे और बिना और भागवत नहीं अगर भागवत नहीं पढ़ेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता संसार से पार पाने संसार से जीव को पार पाने के लिए भागवत इस कली में प्रकट हुआ है अगर उसके संपर्क में ही रहे नहीं रहेंगे तब हमारा उद्धार संभव ही नहीं है सरे पुमसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रघंश अहे तुक प्रतिहता यात्मा सी मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हो और भक्ति भी कैसी जो किसी प्रकार की कामना न हो जो नित्य निरंतर बनी रहे ऐसी भक्ति से ऐसी भक्ति से हृदय स्वरूप में आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। में भक्ति, होती है, भक्ति होते ही हृदय में निष्काम ज्ञान और वैराग्य प्रकट होता है ज्ञान और ज्ञान और जो वैराग्य है ये भक्ति के पुत्र है जहां पर भक्ति रहती है वहां पर स्वाभाविक रूपये ज्ञान तो, ज्ञान क्योंकि जो ज्ञान है जो भगवान संबंधित ज्ञान है वो हृदय से प्रकाशित होता है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित और भगवान के भक्तों के चरित्र सुनकर भगवान के दिव्य भक्तों के चरित्र सुनकर उन्होंने किस तरह से भगवान को प्राप्त किया है जैसे यहाती महाराज है पूरा जीवन अपने अपने पत्नियों के साथ अपने पत्नियों के साथ वृत किया और सांसारिक कार्यों में लगे हुए लगे रहते थे। लेकिन उन्होंने जब वैराग्य कि आ तो गया, गया और उन्होंने भी अपनी पत्नी प, पत्नी के साथ वाला प्रश्न ले लिया और भगवान को प्राप्त किया धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के रथ में भगवान की नीला कथाओं के प्रति अनुराग न हो तो केवल श्रम ही श्रम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध और जो भी है हम लोग, या फिर हम लोग अपने जीवन में भी अपना स्वधर्म करते रहते हैं स्त्री अपना स्वधर्म करती है पति अपना स्वधर्म करता रहता है माता पिता अपना स्वधर्म करते हैं यदि इन सारे ये सारे धर्मों धर्म का ठीक ठीक ठीक ठीक कार्य ठीक ठीक पालन किया जाए लेकिन ये यदि श्री कृष्ण के तरफ केंद्रित नहीं है और उससे कृष्ण की तरफ इनका प्रेम नहीं बढ़ रहा भगवान के तरफ प्रेम नहीं बढ़ रहा तो ये सारे व्यर्थ ही व्यर्थ है, है। हमारा हर एक कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि श्री कृष्ण के प्रति हमारा भक्ति हो चेतना कौन चेतना ऐसी होनी चाहिए हर एक कार्य कृष्ण कृष्ण को कृष्ण के लिए ही करना चाहिए कोई भी कार्य कर रहे कोई भी कोई भी, भी कार्य कर लेकिन वो इसलिए करे क्योंकि वो कृष्ण जिससे क्योंकि कृष्ण प्रसन्न हो तब तो ये हमारे तो एक्टिविटी एक एक भावना होगी। यही यहाँ पर कहा जा रहा है। है। अदर अन्य था वो वो केवल श्रम ही श्रम ही जिस तरह से वो भूसा क्या भूसा भूसे को कुटा जाए और उससे अगर उससे अगर चावल निकालने का प्रयास किया जाए तो वो श्रम है व्यस्त है वो कितना भी प्रयास चावल निकालने वाला नहीं है लाभ प्रयास कर लेजिए क्योंकि वो उसमें से ऑलरेडी चावल निकल चुका, निकल चुका है, चुका है। उसमें आप खूब फूटी है कुछ निकलने वाला नहीं है तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष धर्म का फल मोक्ष अर्थात मोक्ष अर्थात मुक्ति भवा इस संसार बंधन से मुक्ति लेकिन धर्म का सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है ऐसा नहीं कि धर्म अर्थ प्राप्ति क्योंकि आज आज हम लोग धर्म किसलिए करते हैं भौतिक सुख भौतिक सुख के लिए करते हैं कि हमें प्रभु हमें कुछ चाहिए प्रभु मुझे इससे कुछ चाहिए बहुति, चीज करते हैं कि मुझे इससे कुछ मिलेगा इसलिए हम लोग धर्म करते हैं सांसारिक लोगों की बात कर रहा हूँ इसलिए अगर हम लोग भक्तों में भी लालसा जी मैं भक्ति कर रहा हूँ तो भगवान भगवान मुझे लालन पालन करेंगे भगवान मुझे मिलेगा भगवान ये देंगे भगवान वो देंगे तो इस तरह की धारणा होती है तो धर्म का और यदि अर्थ है भी तो अर्थ किसके लिए होना चाहिए धर्म के लिए होना चाहिए नि? अर्थ है तो किसके लिए कृष्ण के लिए होना चाहिए कृष्ण की सेवा में होना चाहिए जितना आवश्यक जितना आ, अर्थ का अर्थ का फल यह नहीं है कि भोग विलास ऐसा नहीं कि धन है तो उसको भोगा जाए उस, उससे भोग भोग समस्त संसारी भोगे ना भोग विलास अर्थ का फल नहीं है भोग विलास भोग विलास का फल क्या है इंद्रियों को तृप्त करना इंद्रियों इंद्रियों को को ये करने के लिए इंद्रियों को करने के लिए है, लेकिन उसका उसका फल केवल जीवन निर्वाह के लिए होना चाहिए काम धर्म अर्थ काम मतलब अगर अर्थ धन है भी तो उससे केवल जीवन निर्वाह जितना हो सके उतना ही ये बचा हुआ साधुओं के वैष्णों के सेवा में लग जाए या ऐसे जगह पर चला जाए जिससे कि हम हम लोग आ, उसमें आसक्त ना हो तो विषय के जंजाल में फंसे रहेंगे तो श्रीमद भागवत कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए तुष्टि वही तक की जाए जहां तक आत्मा संरक्षण तो आवश्यक है उतना ही करना धन पैसा है भी एक्स्ट्रा आ भी रहा है तो उतना ही करो जिससे कि आत्मसर अर्थात शरीर चलाने के लिए आवश्यक है जितना शरीर चलाने के लिए आवश्यक है उतना ही धन का उपयोग करो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा हरेक कार्य एक ही लक्ष्य की तरफ होना चाहिए कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है इसलिए हमारे सारे कार्य सारे दिन से लेके रात को सोने तक हमें जो भी दिन भर कार्य करते हैं इसका केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना ले कार्य कोई भी करे लेकिन चेतना यह होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना ले किसी तरह से ये भौतिक कार्य से जितना लिमिटेड संपर्क में रहे और बच्चा हुआ समय भगवान के श्रवन कीर्तन में लगाए तो यदि जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए है ये जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए है और वास्तविक सत्य को जानने के लिए है तो वास्तविक सत्य क्या है तो में अगले अगले यज्ञानी परमात्मे भगवान शव्य ते ये तो हम लोग ने हमारे इनिशियल हमारे जो कृष्ण कॉन्स जिसके पहले पहले केस में पहले के आ, शुरुआती दिनों में हमने ये श्लोक हमने बहुत सुना है और एक उदाहरण भी बहुत सुना है कि परम सत्य को जानने वाले लोग थी? परम सत्य को सॉरी जो उपनिषदों जो के जिज्ञासु लोग होते हैं है, वो भगवान को निर्विशेष रूप से देखते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं वे लो लोग भगवान को परमात्मा रूप से देखते हैं और जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान को भगवान के रूप में ही देखता है इस तरह से प्रौपा जी बहुत बड़े उदाहरण दिए है लोगों को समझाने के लिए हमने शुरुआत के प्रभाजी के जो जी के लेक्चर सुनेंगे तो उसमें ये श्लोक बताते थे प्रोपा जी उदाहरण देते थे कि मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य की जो किरणें हैं ये हमारा सूरज को हम जब देखते हैं तो जो पहले का जो आ, हमारा जो विजन है फर्स्ट तीन कैटेगरी स्टूडेंट्स है एक एक सूर्य को देखता बोलता है सूरज कैसा है सूरज की मात्र किरण है दूसरा जो प्रकार का जो विद्यार्थी है वो सूरज को देख बोलता है नहीं सूरज के तो किरणें भी है और सूरज गोल है <coughs> तीसरा जो विद्यार्थी है वो बोलता है कि उसको ज्यादा जानकारी होती है वो बोलता है कि सूरज की किरणें भी है सूरज गोल भी और सूर्यदेव भी है तो उसी तरह से जो जो तत्व जो जिज्ञास जो तत्व लोग होते हैं वह लोग भगवान को तीन प्रकार से देखते हैं और तीनों भगवान के ही स्वरूप है तत्वता एक ही स्वरूप के भगवान के ही ये ये सब कुछ है जिस तरह से बल्ब है तो बल्ब का प्रकाश आ रहा है ना तो ये ये जो ब्रह्म ज्योति है ये भगवान का ही तेज है ब्रह्म ज्योति दूसरा कुछ नहीं है भगवान का जो शरीर है जो प्रकाश निकलता है वही ब्रह्म ज्योति है लेकिन जो भगवान के साकार स्वरूप को न जानने वाले लोग या ब्रह्मवादी लोग होते हैं वे लोग केवल उसको देख के ही संतुष्ट हो जाता है और मुनि जो ऐसे मुनि होते हैं जो भग, भगवान भक्ति करना चाहते हैं वे लोग भगवान की भक्ति करके भगवान को समझ लेते हैं और जो ज्ञानी होते हैं वो उनके लिए अंडर भगवान का अंडरस्टैंडिंग सीमित है और जो जो उनके नीचे रहता है उनक, उनका अंडरस्टैंडिंग और सीमित है तो शौनक आदि ऋषि और शुद्ध गोस्वामी कहते हैं यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य को धर्म का अनुष्ठान कर जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो हमारे वर्ण आश्रम चार ही वर्णाश्रमी यदि कृष्ण ना बजे स्व कर्म करिते रौरव पड़ी मजे यदि ब्राह्मण है लेकिन उसका यदि ब्राह्मण है और उसने अपने ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का जो ब्राह्मण जो उसका कर्तव्य अच्छे से पालन किया क्षत्रिय ने उसने अपने पूरे जीवन भर में अपना क्षत्रिय धर्म अच्छे से पालन किया वैश्य ने अपना वैश्य का धर्म अच्छे से पालन किया शुद्र ने अपना शुद्र का धर्म पालन किया लेकिन यदि इन चाह अपने धर्म का पालन करते हुए यदि उसने कृष्ण की भक्ति नहीं की है तो उसका शरीर छूटने का समय यमराज जी आने वाले उस खोजने के लिए यही यही यही कहा गया तो सारे कार्य सारा सब कुछ कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करना है ये दिया गया है तो सारे विश्व भर में, चार चार आश्रम में है। बता कि चार वैश्य शूद्र आश्रम है ब्रह्मचारी ग्रहस्थ वाना प्रस्त संस तो सुसंस्कृत जीवन अगर हमें सुसंकृत सुसंस्कृत जीवन चाहिए तो समाज को विभाजन करना बहुत आवश्यक है अगर ये विभाजन हम लोग नहीं करेंगे तो तो जो संसार है वो अस्तव्यस्त हो जाएगा इसलिए स्वभाव अनुसार हमें कार्य करना चाहिए हमारे स्वभाव के अनुसार जैसे एक साधारण उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कि हमें नौकरी करनी है लेकिन वो नौकरी हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है तो हम लोग उसमें दुखी रहेंगे न? कोई भी कार्य हमें करना है यदि हमारे स्वभाव के अनुसार नहीं है तो हम दुखी रहेंगे वो कार्य करते हुए लेकिन वही अगर हमारे स्वभाव के अनुकूल हमें वो कार्य सौंपा जाए तो हम लोग उसमें सुखी हो जाएंगे और वो कार्य आनंद से करेंगे उत्साह के साथ करेंगे जैसे कोई जिसको जिसको, जिसको टीचर बनना है प्रोफेसर प्रोफेसर बनना है उसको यदि आप प्रोग्रामिंग करने में लगा देंगे दुखी हो जाएगा वो अगर उसको बारह बारह घंटे अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैठाएंगे तो बेचारा दुखी हो जाएगा क्योंकि उसके स्वभाव में वो नहीं है उसके स्वभाव में होगी वो पढ़ा है दुखी हो जाएगा तो उसी तरह से वर्णा आश्रम की चरम सिद्धि यही है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न करें तो पहली बात तो हमारे स्वभाव अनुसार हमें कार्य करना चाहिए और जो भी कार्य करें उसको कृष्ण के लिए करना चाहिए तो नित्य नि और इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण आराधना करनी चाहिए और उन उन कार्यो करते करते सबसे भगवान को प्रसन्न करने के या भगवान के भक्ति प्राप्त करने का जो सबसे आसान तरीका वो क्या है भगवान के लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण और कोई उपाय नहीं है इस युग में भगवान को प्राप्त करने का सहज उपाय है भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन करो और कुछ नहीं है अधिक से अधिक प्रयास करो कि श्रवण करो भागवत को अधिक से पढ़ो और उसका कीर्तन करो ये कार्य करने से स्मरण होगा भगवान का भगवान की लीलाओं का स्मरण होगा और जब भगवान की लीलाओं का स्मरण होगा तब क्या होगा हमारी हमारी जो कर्मों की गाठ है वो बड़ी, बड़ी कठिन है वो खत्म कट जाएगी भगवान का स्मरण होते ही भगवान का स्मरण होते ही है, भगवान आ, हमारी जो वासनाएं है देखिए कर्मों की गाठ बड़ी कड़ी है विचारवान पुरुष भगवान जो जो साधु लोग रहते हैं बड़े बड़े साधु लोग वो लोग भगवान के दिव्य लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं और चिंतन के माध्यम से वे लोग उस उस, उस उस तलवार है उसको तलवार बोला उससे वो अपना कर्मबंधन काट के फेंक देते हैं कितना सुगम उपाय भगवान के गुणों को सुनना उसका उसको अध्ययन करना उसको उसको कीर्तन करना और उस उसका स्मरण कर ये इन कार्यों से हम लोग अपना कर्मा बंधन खत्म कर सकते हैं वास्तव मुक्ति का अर्थ है वास्तव मुक्ति का यह होता है कि इस, इस संसार बंधन को खत्म करके भगवान के धाम में जाना भगवान का पार्षद बनना यह है वास्तविक मुक्ति मुक्ति का अर्थ यह नहीं है भड़ा, ज्योति में मर्ज होना मुक्ति का अर्थ ये भी है शास्त्र में कि इस संसार बंधन से मुक्त होकर जीव भगवान का पार्षद बन जाता है ये है वास्तविक मुक्ति जीव की संसार बंधन से मुक्त होना यह वास्तविक मुक्ति है और ऐसा क्या है भगवान की लीलाओं में कि उसको सुनने से जीव मुक्त हो जाता है ऐसा क्या है कि भगवान की जो है वो है। नहीं है। एक साधारण फिल्म स्टार के जीवन में जो होता है अगर आप उससे सुनेंगे तो उसके जो जीव वो जो पाप कार्य वो जो पाप कार्य कर रहा है उसका उसकी चर्चा अगर हम लोग करेंगे तो उसको जो उसका जो पाप है उसका उसका, उसका हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा hmm. हम लोग उसके पाप में सहायता करेंगे यदि हम लोग किसी आ, किसी के पाप की चर्चा भी करते हैं तो उस पाप कार्य में हम लोग उसका हिस्सेदार बन जाते हैं यदि हम ये मूवीज देखते हैं तो यदि ये ये तो ये तो पाप करते हैं तो, मूवी में तो कोई वो जो पिक्चर है ऐसा पाप कार्य है कोई किसकी स्त्री है कोई किस कोई किसका पुरुष तो है दोनों आते हैं और वो पता नहीं है उन लोगों की और कुछ समय तक वो लोग एकत्रित होते हैं एक दूसरे शारीरिक संबंध होता है ये होता है वो होता है और इस तरह से वो लो लोग एक पाप कर रहे हैं और हम लोग उस वस्तु को देखकर हमारा चित हम कुछ समय तक उसको फॉलो करने लगते हैं हमारा चित्र उनको उनको ग्रहण करता है और उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं हम ग्रहण करते हैं हम लोग उस चीज को विषय है वो विषय वस्तु है उसको देखते है हमारा चीज उसको ग्रहण करता है और हम लोग भी आसक्त हो जाते हैं टीवी देखना ये सब चीज से एकदम कि ये सब पाप का है इसमें हम लोग हम लोग ये सब अगर वो ये सब चीज़ को फॉलो करेंगे तो हम लोग उसी में रचे बचे रहेंगे हमारा स्वभाव भी वैसे ही रहेगा कृष्ण की तरफ नहीं जाएगा चित्र कृष्ण की तरफ नहीं जाएगा लेकिन इससे निकलने का उपाय क्या है अगर मान लीजिए इस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं फंसे हुए हैं हम लोग इस तरह से इसका उपाय है भगवान के गुणों का भगवान के गुण रूप लीला आदि का अधिक से अधिक कीर्तन किया जाए अधिक से अधिक प्रवचन को सुने अधिक से अधिक भागवत पढ़े अधिक से अधिक कीर्तन करने का प्रयास करें इससे क्या होगा क्योंकि ये भगवान का जो चरित्र है वो दिव्य प्राकृत है प्राकृत जगत का नहीं है तो हम लोग उसके संपर्क में आ जाने से हम लोग भी क्या हो जाएंगे ट्रांसेंड करेंगे इस ये जो ये जो प्रकृतिक गुणों के कारण जो हमारा स्थिति जो हो गई इससे हम लोग परे हो जाएंगे भगवान के संपर्क भगवान के गुणों के संपर्क में रहने से हम लोग बद्ध जीव हैं लेकिन हम लोग लो भी क्या करेंगे अध्यात्मिक बन जाएंगे और जो भक्तों के चरित्र हम लोग सुन रहे भागवत में जो भक्तों के चरित्र रखे गए उनको जब हम सुनेंगे उनके दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाएंगे भागवत को सुनना भागवत को सुनने से भगवान के देवताओं के या जो या जो भक्तों के चरित्र भागवत में रखे गए उनको बारम्बार सुनने से उन भक्तों का स्वभाव हमें प्राप्त हो जाएगा एक लालसा बन जाएगी भागवत सुनते कब मैं जिस तरह से महाराज ने अमरीश महाराज को सुनकर जैसे उन्हें वैराग्य आया कब मेरी स्थिति ऐसी होगी कब मुझे कब मुझे कृष्ण में प्रेम होगा ये लालसा आएगी कब भगवान की प्रथाओं को सुनेंगे भक्तों के चरित्र को सुनेंगे तो जैसे उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया है जिससे हमारी भी लालसा बन जाएगी, हमें भी कृष्ण को प्राप्त करना है ये तो ये मूवीज देख मूवीज देखेंगे टीवी वी टीवी सीरियल्स देखेंगे उससे कृष्ण उससे कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं उससे केवल कर्मबंधन कर्मबंधन कर्म ही बढ़ेगा संसार में आसक्ति बढ़ेगी और अधिक अधिक से अधिक हम लोग इस संसार में फंसे रहेंगे जैसे दलदल में व्यक्ति है और दलदल से निकलने का प्रयास करता है अपने आप से निकलने का प्रयास करता है, तो और फंसते जाता है, तो वही हो रहा है वास्देव कथा रुचि पुण्य तीर्थेवना जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है ऐसी सेवा से वसुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है तो जो महाभागवत है महामुनि है जिन जिनके हृदय में कोई जिन जिनसे कभी कोई पाप हो नहीं सकता जो चौबीसों घंटे भगवान की लीला कथाओं में रत रहते हैं ऐसे महान वैष्णो की सेवा करने से क्या होगा हमें कथा कथा सुनने में रुचि हो जाएगी तो ऐसे महान वैष्णो की सेवा करनी चाहिए तब हमें भागवत में रुचि भागवत सुनने में रुचि होगी हम्म ये उपाय दिया गया है भागवत में कैसे किसी को रुचि अगर भागवत सुनने में रुचि नहीं है तो ऐसे महान साधुओं के संग में बैठना चाहिए और उनसे भागवत को सुनना चाहिए हुँ? या उनकी या उनकी सेवा करनी चाहिए तो ऐसा करते रहने से हमें भी उनका स्वभाव प्राप्त हो जाएगा क्या? क्या क्योंकि उन्हें वो कृष्ण से आसक्त है उनके संपर्क में रहेंगे तो हमें भी वो आसक्ति मिल जाएगी उनकी उनसे कथा सुनने से और हमें भी भागवत सुनने में रुचि हो जाएगी इसलिए उपासित महामुनि को चाहिए कि महामुनियों के संग में जाके उनसे कथा करें जहां साधु तहां कृष्ण तहां वृंदावन जहां साधु है वहा कृष्ण निश्चित है वहां वृंदावन धाम है तो ऐसे महाभागतों की ऐसे महाभागतों के संगत जिनमें कोई पाप है ही नहीं ऐसे एस, महान साधुओं के, के संपर्क में आने का प्रयास करना चाहिए और कैसे मिलेंगे ऐसे महान साधु जैसे जब भगवान से प्रार्थना करेंगे ना तब मिलेंगे ऐसे नहीं मिलेंगे भगवान से प्रार्थना करेंगे हृदय में लालसा होनी चाहिए ऐसे साधुओं का संग प्राप्त करने के तभी मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे नहीं तो महान साधुओं में भी हम दोषी देखेंगे इसलिए रोज जब भी भगवान को प्रणाम करें भगवान के हृदय भगवान से ही मांगना चाहिए कि और हमें आपके में भक्ति चाहिए क्योंकि की संगति के अलावा ऐसे महान साधनों की संगति के अलावा हमारा उद्धार संभव ही नहीं है उनके संपर्क में आने से ही हमारा उद्धार हो सकता है इसलिए उनकी, उनकी उनकी संगति प्राप्त करने के लिए हमें रोना पड़ेगा रोना पड़ेगा धीरे धीरे प्रार्थना करते करते करते करते करते करते करते वो जो लालसा है वो गाड़ गाड़ी हो जाएगी इतनी गाड़ी हो जाएगी कि भगवान हृदय में जो भगवान है वो देखेंगे अरे वाह अब इसकी लालसा बढ़ गई है मुझे प्राप्त करने मेरे मेरे साधुंगा संग करने की तब वो व्यवस्था करके आप आपको शुद्ध भक्तों की संगति प्रदान करेंगे और उनकी मार्गदर्शन भी की भक्ति सहज से कृष्ण कृष्ण को प्राप्त करने में आपकी सहायता भगवान के भगवान के धाम जाने की इच्छुक लोगों को पहली योग्यता है क्या पहली योग्यता है कि वो भगवान के विषय में सुने अगर भगवान के धाम में किसी को जाने की इच्छा है ऐसे महानुभावों से सुनना चाहिए कैसे महानुभावों से जिनका चित चौबीसों घंटे कृष्ण में लगा हुआ है जो कभी पाप कारणी करते जो संसार में रहते हुए मुक्त है जिनको माया स्पर्श नहीं कर सकती माया जिनको छू छूतक नहीं सकती ऐसे साधों के में हमें आने से हमारा होगा अन्यथा नहीं। सुनवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय भद्राली विदनोते सृहतम हृदय हृदय श्री कृष्ण के यश का श्रवन और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं अपनी कथा सुनने वालों के में हो जाते हैं और उनकी प्राय शुभद्रेश्यम भारत उत्तम शुक्र भारे जीवन का अभद्र अमंगल दुख सब कब मिटेगा जब हम नित्य भाग नित्यम भागवत, नित्य भागवत सेवा करेंगे जब हम नित्य दोनों भागवतों की सेवा करेंगे भक्त तो भागवत एक तो श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत की भी सेवा करनी आवश्यक है उसको उसको पढ़ना उसको सुनना उसका कीर्तन करना ये भी सेवा है श्रीमद् भागवत की और दूसरा हमारा उद्धार कैसे होगा भक्त भागवत से उनके संपर्क में आने से उनकी कृपा से इससे होगा क्या इससे क्या होगा पवित्र गति भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में स्थायी प्रेम की प्राप्ति होगी और जब स्थायी प्रेम हमारे हृदय में हो जाएगा तब हमारा जो स्वाभाविक जो हमारा जो एक स्वभाव बना हुआ है ना क्या रजोगुण और तमोगुण के वजह से हमारा हमारे हृदय में जो ईर्षा द्वेश ये सब चीजें है ना ये खत्म हो जाएगी ये, ये हमें छोड़ के चली जाएंगे और हम लोग सप्तुगुण में स्थित हो जाएंगे निर्मल हो जाएंगे नम्र हो जाएंगे इस तरह से भगवान की प्रेम में भक्ति इस तरह से जब हम भगवान की प्रेम में भक्ति से जब संसार के समस्त मिट जाएगी आनंद से भर जाएगा तब तो भगवान के तत्वों का अनुभव अपने आप होने लगेगा हृदय हृदय से भगवान प्रेरित करेंगे बाहर से बाहर सा, से साधु रहेंगे धीरे धीरे करके आप लोग हम लोग भगवान के भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हृदय में जैसे श्री कृष्ण सूर्य के समान है तो मान लीजिए जहा मान लीजिए एक कमरे में अंधेरा है और उस अंधेरे कमरे में यदि स्विच ऑन की लाइट आ जाए तो तुरंत अंधेरा गायब उसी तरह से कृष्ण कृष्ण रूपी सूर्य हमारे हृदय में उदित होते ही हमारे जीवन का अंधकार क्या अंधकार है हमारे हमारे हृदय में जो गंदगी है काम क्रोध मद मोह मो, जो अनर्थ है उनसे हम निवृत्त हो जाएंगे और उससे हमारे में भगवान के, भगवान के के लिए स्थाई, प्रेम की एक हम फिक्स फिक्स्ड अप हो जाएंगे हमारा प्रेम उनमें रहेगा और हम उससे आगे बढ़ते रहेंगे लेकिन उस स्टेज तक आ, आने के लिए हमें भागवत या श्रीमद भा, भागवत की कृपा चाहिए और हुँ? जो भगवान के जो महान भक्त है जिनका जो लोग चौबीसों घंटे भगवान का स्मरण में स्मरण में रहते हैं श्री राधिका माधव पारा, क्या यौरोपारे माधुरली पुनरूपनाम प्रतीक्षण आस्वादन अनुरूप से वंदे गुरु श्री चरणारायण चौबीसों घंटे या प्रतिक्षण भगवान जो भगवान के स्मरण में रहते हैं जो एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं बोलते, ऐसे व्यक्तियों के संग में आकर हमारा हो उदाहरण होगा गौर कृष्ण महाराज जी उदाहरण देते थे घर तो के हमारी जो संसार की जो आसक्ति है ये कैसी है हमारे हृदय ग्रंथि कैसी है तो क्लिप आता ना क्लिप दो उदाहरण क्लिप पकड़ के पुना में उदाहरण दिया था ये क्लिप आता है क्लिप कैसा रहती है कपड़े सुखाने के लिए क्लिप रहते है ना क्लिप ऐसे दो क्लिप है ये ये ये हमारे ऐसी आ सकती है पति पत्नी दोनों मान लीजिए पति पत्नी है है इन दोनों के ऐसी आ सकती मान लीजिए कदापि कदाचित यदि पति को वैरा गया आ जाए और पति ने ऐसा कर दिया लेकिन फिर भी पत्नी तो उसको पकड़ी हुई है ना है ना तो आसक्ति तो बनी हुई है पति चाह रहा है तो पति में अचानक से संगति करने से वैराग्य आ गया थोड़ा आ, थोड़ा वो हो गया कि भाई अभी अभी मुझे ज्यादा इंद्रियों इंद्र तृप्ति के कार्यों में नहीं लगना है लेकिन पत्नी की तो स्थिति वैसे ही है इसलिए पति पत्नी दोनों को एक एक टीम जैसे कार्य करना चाहिए एकाध ए, एकत्रित होके भागवत, भागवत को भागवत को पढ़ना जो भी हाँ उनके जीवन में जो भी ऐसे कार्य है जिस जो कृष्ण कृष्ण से दूर ले जाने वाले कार्य है उनको दोनों को आपस में चर्चा करते हुए वो वो कार्य नहीं करने चाहिए और क्या ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे जिससे कि कृष्ण प्रेम में वृद्धि हो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सहायता हो अगर पति पत्नी दोनों बैठ के अगर टी देख रहे हैं पिक्चरें देख रहे हैं तब तो हो गया तब तो दोनों दोनों बार हो गए जो हृदय में थोड़ी बहुत भक्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी क्योंकि तो कालन विषयों के संपर्क में रहेंगे धीरे धीरे करके धीरे कर करते करते वो जाने वाला है तो भगवान दिव्य भगवान के प्रकृति के तीन गुणों सत्व रजम से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव तथा इन तीन गुणात्मक रूपों से ग्रहण करते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण दिव्य है लेकिन उनकी जो माया शक्ति है उनसे जो तीन गुण लिखते हैं कैसे तीन कौन से गुण हैं? है सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के इन, इन तीनों गुणों के अधीन ये संसार संसार है और इनके तीन आराध्य देव हैं के कौन है, है।, है। लेकिन वास्तव में मनुष्यों का जो उद्धार होता है वो तो भगवान विष्णु से होता है भगवान श्री कृष्ण शिलप्रभा जी अपने पर्पट में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो प्रथम विस्तार है वो है बलदेव जी बलदेव जी से बलदेव जी से आते हैं संकर्षण संकर्षण से आते हैं नारायण नारायण से आते हैं संकर्षण के जो विष्णु स्वरूप है वही पुरुषावतार पुरुषावतार ग्रहण करते रहते हैं और शिव दक्षा रूप के रूप में हर हरेक हृदय में परमात्मा के रूप से रहते हैं और जो ब्रह्मा जी है वो रजस वो रजस के विग्रह है शिव जी जो है वो तमस के विग्रह है जब भी क्रिएशन करना होता है तो ब्रह्मा जी की सहायता से भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और संवार करना होता है शिव जी तब शिव जी की सहायता से इसका संवार करते हैं। लेकिन इस इन सब देवताओं इन स, ये ब्रह्मा शिव और इस सारे तैतीस करोड़ देवी देवता है तो ये सब जीव मिलकर भी एक बद्ध जीव को संसार से पार नहीं करा सकते संसार से पार करा सकता है केवल भगवान का नाम भगवान का गुण गोपली आदि का वर्णन इन सारे सक, सारे देवताओं में इतनी शक्ति नहीं सामर्थ्य नहीं है जीव का वास्तविक उद्धार केवल भगवान विष्णु या कृष्ण ही कर सकते हैं हमारा हृदय में भगवान निवास करते हैं और वो तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक आपके हृदय में उनको प्राप्त करने की इच्छा न हो वो न्यूट्रल रहेंगे पूरी तरह से देखिए जो बहुत जो जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो साधारण मनुष्यों को देखिए भगवान उनकी हर एक चीजों को सेंक्शन करते रहते है, कुछ नहीं करता हृदय में है लेकिन क्या फायदा क्या कुछ फायदा है उनका भगवान का तो हृदय उनके हृदय में भी क्या फायदा क्या है लेकिन जब ऐसे बद्ध जीव की भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है तब वो हृदय व्यस्त जो परमात्मा है वो उसकी सहायता करने लगता है तब तक तो वो कुछ नहीं करते जैसे पृथ्वी के विकार जैसे लकड़ी से धुआ श्रेष्ठ है धुएं से जिस तरह से अग्नि श्रेष्ठ है क्योंकि अग्नि से अग्नि से क्या होता है अग्नि अग्नि के द्वारा वेदक तो यज्ञादि द्वारा अग्नि से सदगति प्राप्त होती है इसलिए उसी तरह से तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है और सत्वगुण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उससे भगवान को भगवान की प्राप्ति होती है भगवान की प्राप्ति में सहायता होती है तो प्राचीन काल में महात्मा लोग क्या करते थे भगवान विष्णु की आराधना करते थे और आज भी लोग जो है वो भी उन, वो भी अगर उन महात्माओं को फॉलो करे तो अनुसरण अनु, अनुसरण करे तो उनको भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी जैसे पूर्व के आचार्य ने क्या किया भगवान के नाम के का जप किया भगवान के गुणों का श्रवन किया पूरा अपना जीवन श्रवन कीर्तन लगा देते तो उन्होंने भगवान को प्राप्त किया यदि तो हम लोग भी वैसा करेंगे हम लोग भी इस स्थिति में भी इस शरीर के साथ भगवान को प्राप्त कर सकते हैं जो लोग संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा नहीं करते फर्स्ट थिंग जो लोग जो लोग संसार से पार करना चाहते हैं वे लोग किसी की निंदा नहीं करते फर्स्ट थिंग शुद्ध गोसम बताते निंदा तो कभी किसी के नहीं करते हम्म वो किसी को वो किसी में दोष नहीं देखते भगवान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए सुद को बता रहे। क्या कि वो किसी किसी में दोष ना देखे कि किसी की निंदा ना करे जो लोग संसार सागर से पार पाना चाहते हैं यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते ना किसी में दोष देखते फिर भी वे लोग किसी देवता की कभी पूजा नहीं करते वे किसी तमोगुनी, रजोगुनी, जो भूत-भूत प्रेत कभी पूजा नहीं करते वे आ, वे केवल भगवान भगवान या विष्णु का ही भजन करते हैं। करने वाले निंदा न, वो पहले वो किसी की निंदा नहीं करते वो पहला वो, किसी में नहीं। वो है पहला, हाँ, वो किसी की निंदा नहीं करते किसी में दोष नहीं देखते वे कभी रजोग और तमोग के जो आराध्य देव हैं, उन देवताओं की कभी पूजा नहीं करते ठीक है वो केवल किसकी भजन करते केवल श्री कृष्ण का ही भजन करते हैं। और परंतु जिसका स्वभाव रजोगुन और तमोगुन है और जो धन ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं तो उनको करने दीजिए करते क्योंकि उनका और उन, उन भूत प्रेत आदि वालों का स्वभाव एकदम मिलता जुलता है इसलिए करने दीजिए भक्त लोग कभी ये सब चक्कर देवताओं के चक्कर में ही पड़ते हैं भक्त लोग क्या करते हैं केवल और केवल भगवान विष्णु या कृष्ण की भक्ति करते हैं ये किसी देवता की किसी भूत प्रेत की पिशाच की किसी ग्रह आदि की भी पूजा नहीं करते भक्तों भक्तों में वो अंगूठिया पहनने की बहुत ये रहती है कि ये अंगूठी पहनो वो अंगूठी पहनो ये पहनो वो पहनो इससे हम लोग सोचते हैं कि ये ग्रह में बचा जाएगा उसको शांत हो जाएगा लेकिन यहाँ पर शुद्ध घुस स्पष्ट कर रहे हैं वे लोग भक्त जो भक्त होते हैं वो केवल भगवान पर डिपेंड रहते हैं ये रजुगुण और तमोगुन के अधीन रहने वाले देवताओं की भक्ति नहीं करते वासुदेव परावेदा वासुदेव परा वासुदेव परा वासुदेव पराक्रिया क्रिया वासुदेव परम ज्ञान वासुदेव परातपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति वेदों का तात्पर्य कृष्ण है यज्ञों का उद्देश्य श्री कृष्ण है योग भी श्री कृष्ण को समझने के लिए ही किया जाता है समस्त कर्मों की समस्त कर्म भी श्री कृष्ण समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण ही है सारे कार्य श्री कृष्ण के लिए है प्राप्ति होती है तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है वास्देवा पराधर्मों, सारे धर्मों के अनुष्ठान श्री कृष्ण के लिए है वासुदेवा परागति और सारी सारी की सारी गतियां वो भी श्री कृष्ण में श्री कृष्ण में ही मिलती है श्री कृष्ण भी समा जाती है श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों से परे हैं, उनकी उनकी माया उनकी माया से ही इस इस इस संसार की स्थापना हो इस, इस संसार के सारे कार्य होते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा जान पड़ता है कि भगवान भी इस माया के अधीन है माया के अधीन रहते हुए कार्य कर रहे हैं कुछ लोगों की धारणा हो जाती है शुद्ध में कहते हैं कि ये, ये तीन ये तीनों गुण उनकी माया से निकले हुए हैं माया है प्रकृति लेकिन इसके अध्यक्ष स्वयं श्री कृष्ण है न? ये ऐसा कार्य लोगों को या देवताओं को भ्रमित करने के लिए ऐसा ऐसा प्रति भ्रमित हो जाते हैं वे लोग भगवान के कोई कार्य को देखते हुए लेकिन ये समझना चाहिए पूरी तरह से हे ऋषियों की भगवान के सारे कार्य अलौकिक है दिव्य है न? उनका प्राकृत जगत से कोई संबंध नहीं है माया भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद है उनके सारे कार्य अलौकिक है जैसे ब्रह्म विमोन लीला ब्रह्म विमोन लीला में क्या हुआ था ब्रह्मा जी जो जो जिन्होंने जो दिव्य ज्ञान भगवान से प्राप्त किया जिनकी जिन्होंने प्रार्थना करने पर भगवान ने अवतार ग्रहण किया वे भगवान जब ब्रजम लीला कर रहे थे उस समय जब उन्होंने अघासुर का वध कर दिया तो कुछ देवता ने जाकर ब्रह्मा जी को बोल दिया कि भगवान नीचे अवतार लिए हैं उन्होंने अघासवर का वध कर दिया चलिए जरा उनके और लीलाओं को देती की अरे अघासुर का वध कर दिया भगवान अच्छा तो उन देवताओं ने कहा कि लेकिन उनकी लीलाएं थोड़ी विचित्र है तो अच्छा क्या करता है अब चलो देखते हैं तो जब भगवान आ, भगवान की दिव्य लीलाओं को देखने के लिए जब ब्रह्मा आदि लोग आए वहां पर तो भगवान क्या कराता है जानते है भगवान अपने ग्वाल बाल के मुख से तो ग्वाल बालों के साथ बैठे हुए थे ग्वाल वालों के साथ बैठे हुए थे और वहां पर एक गाल बाल ने भगवान से कहा भगवान कृष्ण ये जो ये जो है वो बहुत स्वादिष्ट है ये जो मिठाई है बहुत स्वादिष्ट है तुम इसको खा लो तो, तो कृष्ण ने वो उसके सखा के मुख में वो मिठाई थी भगवान ने उसके उसके पप्पी उसके मुख से वो निकाली और खाई और ये ऊपर से ब्रह्मा जी ने देख लिया फिर ब्रह्मा जी ने देख लिया कि और और भी इस तरह से कार्य कर रहे हैं और दूसरों के मुख से झूठा खा रहे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कैसे भगवान हो सकता है देखिए ब्रह्मा जिसके चार मुख है जो हमारे परम है वे भ्रमित हो गए और उन्होंने फिर कहा कि चलो टेस्ट करता हूँ इनको तो इन्होंने पहले भगवान के ग्वाल बछड़ों को चुरा लिया फिर जब भगवान उनको खोजने के लिए गए तो तो ग्वाल बालों को चुरा लिया और ब्रह्मा जी विचार करने लगे यदि भगवान है तो ये पहचान जाएगा लेकिन भग भगवान भगवान भगवान भी अपना कार्य करना चाहते हैं भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया और ब्रज के जितने सारे ब्रज जितने सारे वात्सल्य वाली जो गोपियाँ हैं उनका दूध पिया बछड़ों बछड़े बनकर गायों का दूध पिया और जितनी सारी माताएं हो जिनको इच्छा थी कृष्ण को दूध पिलाने की उनकी इच्छा को पूरा किया एक साल तक सारे ब्रजमंडल में भगवान हजारों लाखों रूप धारण करके घूमते हुए घूमते तो जब ब्रह्मा जी ये सब अपना अपना कांड करके जब आ रहे थे हुँ? जब लौट पड़े तो ब्रह्मा जी तो क्षण भर में आ गया लेकिन यहाँ पर एक साल बीत गया और विचार करने लगे कि चलो जरा देखते है कृष्ण की ओर पे क्या स्थिति हो गई हु? अपने आप को भगवान बोलते हैं, देखते का कर लिया, देखते वह तो वहां पर गए तो सीन था. सारे ग्वाल बल वैसे ही है भगवान वैसे ही <laughs> खा रहे वैसी वैसी झूठा जूट, दूसरों के हाथ से मुख से निकल के खा रहे तो ब्रह्मा जी ने विचार की ये क्या हो गया ये असली है वो असली है? जो मैंने रखे वो असली है कि ये असली है तो ब्रह्मा जी एकदम डिस्टर्ब हो गए तो ब्रह्मा जी का डिस्टर्बेंस देख के भगवान ने किया कि ठीक है आप ये समय इसको मैं अपना वास्तविक रूप दिखाना चाहता हूं तो जितने सारे ग्वा, जितने सारे ग्वाल बाल थे जितने सारे बछड़े थे सब विष्णु स्वरूप में हो गए चित्र भूज और सारे विष्णु स्वरूप की सेवा में ब्रह्मा शिव सारे देवता उनकी सेवा उनकी कर रहे थे उनकी आरती कर रहे थे ये जब हमारे चतुर्मुख ब्रह्मा ने देखा तब तो उनका माथा चकरा गया थे। हमारे इन चतुर्मुख ब्रह्मा तो हम लोग हम लोगों की भी यही स्थिति है हम लोग साधुओं को साधुओं में दोष देखते हैं हम लोग हम लोग की यही स्थिति है हम पर कृपा क्यों नहीं होती भगवान की क्योंकि हम लोग साधुओं के कार्य में दोष देखते आ रहे हैं उनको साधारण समझते हैं वो भगवान के प्रेमी भक्त है वो भगवान जब लेकिन हम लोग यदि उनमें दोष देखेंगे तो हमारा उद्धार कभी संभव नहीं है नहीं है नहीं ही है तो भौतिक जगत के तीनों गुणों में प्रभावित होते हुए जीवों में आ, भौतिक जगत में जितने सारे जीव हैं वो कैसे वो कैसे है वो तीनों गुणों के आधीन कार्य करते हैं और उनके हृदय में भगवान परमात्मा रूप से रहते हैं और उनको प्रेरित करते रहते हैं कि कार्य करो कार्य करो कार्य करो इसलिए परमात्मा रूप से भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह से व्याप्त है जिस तरह से कास्ट के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है और इसी प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय है वह अनेक प्रकार से दिखते हैं कहते हैं कि भगवान सब जगह व्याप्त है तो इस प्रकार से व्याप्त है हर एक हृदय में है हर एक वस्तु में है तो इस तरह से व्याप्त है इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवता मनुष्य तथा निम्न पशुओं में अवस्थित सारे ग्रहों, सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले वे अवतरित होकर शुद्ध शतोगन में रहने वाले वालों के उद्धार हेतु लीलाए करते हैं तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण इस <coughs> इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम लीला करना उनका एक उनका मुख्य उद्देश्य है कि बद्ध जीवों को आकर्षित करना हम लोग सब संसार में है संसारिक कार्यों में संसारिक जड़े चौबीसों घंटा लिपटे हुए हैं तो हमारा उद्धार का उद्धार कैसे होगा तो जब भगवान आते हैं अवतार करते हैं लीला लीला करते हैं तो लीलाओं लीलाओं से लीलाओं को सुनने से या लीलाओं को देखकर जीव उन से आकर्षित हो जाता है अरे भगवान तो लीला करके चले गए लेकिन भागवत तो है ना तो साधु लोग भागवत की कथा करते हैं और भागवत की कथा करने से वही कार्य होता है जो वही कार्य वही वही कार्य भगवान का साधु लोग भी वही करते हैं जो जो भगवान करते हैं साधु लोग भगवान की कथाओं को गाते हैं और बद्ध जीवों को कृष्ण की तरफ आकर्षित करते हैं तो भगवान कृष्ण जी जब अवतार ग्रहण करते हैं उनका भी यही प्रयोजन होता है कि बद्ध जीव को अपनी तरफ आकर्षित जीव उनसे प्रेम करना सीखे जब तक जीव भगवान की दिव्य लीलाओं को नहीं सुनेगा उनसे प्रेम नहीं करेगा भगवान चाहते हैं कि कि जीव मुझे अपना आ, दास मुझे अपना स्वामी माने मुझे अपना पुत्र माने मुझे मुझे अपना सखा माने मुझे अपना पति माने कृष्ण चाहते हैं कि हम लोग उनसे इस तरह संबंध की स्थापना करें इसलिए तो अवतार ग्रहण करते हैं और अपने विविध विलय करते हैं ताकि हम लोग उनको सुने और हम लोग भी जिस तरह से माँ यशोदा ने कृष्ण से प्रेम किया है जिस तरह सुबल सिदामा आदि ने कृष्ण से प्रेम किया जिस तरह से गोपी ने कृष्ण से प्रेम किया तो उनकी कथाओं को बार बार सुनने से हम लोग भी उसी तरह से उनके उन उन को के अनुगत रहते हुए उनका उनको फॉलो करते हुए हम उसी तरह से उनसे प्रेम करना सीखें इसी को भक्ति कहते हैं तो अधिक से अधिक हमारा जीवन का जो समय है वो भागवत के संपर्क में रहना चाहिए प्रयास हो कि पति पत्नी या कुछ भक्त लोग एकत्रित होके थोड़ा समय दिन में एक पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा बैठ के भागवत पढ़े और भागवत की चर्चा करें इससे और प्रयास करना चाहिए कि ये टीवी मूवीज और ये सब ये सब कार्य ना करें क्योंकि हम लोग भक्त हैं हम समझ रहे हैं कि हमारा हमारा जीवन है कृष्ण कृष्ण कृष्ण को प्राप्त करने के लिए है यदि हम लोग भी भक्ति करते हुए भी ऐसे कार्य करेंगे धीरे धीरे भक्ति देवी हमारे हृदय से चली जाएंगी हम इसको रियलाइज नहीं करेंगे लेकिन जब चली जाएगी तब हमें पता चलेगा अरे तो, तो क्योंकि जब वो हमारे पास है तब हम हम, हम कीमत नहीं करते भक्ति शिथिल हो जाएगी धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे